भद्रं भद्रंकर्णे शृणुया मेवा भद्रम पशे मजजाईरंगे सुुवा गुशस्तनुरीसेमदेवदु स्वस्न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ती नुखा विश्व स्वस्ती नक्षो अरष्टनेमी स्वस्न नो बृहस्पतिर्द शाति शान्ति शान्ति ही शिशं शंकराचार्यं केशव बादरायण सूत्र भाष्य पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने यो नमः द शांति शांति नम ओदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम मंत्र तथा उसके प्रतिवचन रूप प्रथम प्रकरण का विचार हो रहा है इसमें जो पंचम मंत्र है इसमें श्रुति ने रई पदार्थ तथा प्राण पदार्थ की व्याख्या की है चतुर्थ मंत्र में रई और प्राण रूप मिथुन का सर्जन प्रजापति ने किया ये कहा गया था तो ये जो मिथुन रूप रई तथा प्रजापत प्राण है ये क्या चीज है रई पदार्थ क्या है प्राण पदार्थ क्या है इसे श्रुति ने बताया पंचम पंचमकंडिका में कि आदित्य ही प्राण है मिथुन अंत पाति प्राण पदार्थ आदित्य है और रई पदार्थ है चंद्रमा तो रई प्राण रूप मिथुन को बनाया का अर्थ है चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन को बनाया प्रजापति ने प्रजापति है हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ ने चंद्रमा और प्रजापति को बनाया तो ये तो ब्रह्मांडातपाती होने के कारण ये नहीं कि पंचिकरण करने से पहले ही हिरण्यगर्भ गर्भ ने सीधे सूर्य और चंद्रमा रूप प्राण तथा रई को बनाया हो इसमें तुमको बनाया हो ऐसा नहीं पहले जो प्रसिद्ध प्रक्रिया है अपचकृत पंच महाभूतों से पंचीकरण किया और स्थूल भूत बने और फिर स्थूल भूतों से स्थूल कार्य समष्टि स्थूल कार्यात्मक ब्रह्मांड बना और उस ब्रह्मांड रूप उत्पत्ति क्रम से उत्पत्ति हुई इनकी चंद्रमा और सूर्य की तो आदित्य तथा प्राण इन मिथुन को बनाया तो क्रम से बनाया इनमें भी ये दोनों जो मिथुन अंतपाती पाती है प्रजापति के ही कार्य होने से प्रजापति रूप ही है और जब इनमें अपनी प्रजापति रूपता की विवक्षा की जाती है कारण की विवक्षा की जाती है कार्य में तो कारण के तरह कार्य को भी देखा जाता है कारण के गुणों से युक्त तो कारण जो प्रजापति है वह सर्वात्मा है सर्वरूप है तो उसका कार्य विशेष जो चंद्रमा है यानी रई है वह भी जब कारण रूप से विवक्षित होगा तो कारण में रहने वाला जो सर्वात्मत्व गुण है रूप गुण है वह उसके कार्य मिथुन अंतपाती चंद्रमा में भी दिखेगा इस दृष्टि से पंचम कंडिका के ही द्वितीय अवांतर वाक्य से कहा गया ईर व ये ये सब ये तत्सर्व शब्द से लेना है यह स्थूल मूर्ता मूर्तात्मक जगत हाँ पंचीकृत जगत पूरा प्राण भी आ गया उसमें पंचीकृत जगत मात्र को लेना है स्थूल कार्यमात्र को एक शब्द से तो ये तत्त सर्वम इसी एतत् पदार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा यतमूर्त अमूर्त जो मूर्ता मूर्तात्मक पंचीकृत जगत है तत्सर्वम ए तत्सर्वम ये सब क्या है तो कहते रही है चंद्रमा रई पदार्थ है पदार चंद्रमा चंद्रमा याने अन्न तो जो रई शब्दित मिथुनपाती एक कार्य विशेष था उसे कारण के दृष्टि से देखा तो कारणगत कारण के दृष्टि से देखने का अर्थ कारणगत गुण से युक्त समझना तो कारणगत गुण है सर्वात्मत्व प्रजापति सर्वात्मा है तो ये भी सर्वरूप है सर्वात्मा है इसे बताया गया रईर वेत सर्व यतमूर्तचा मूर्तच इससे और जब उसे कारण रूप से विवक्षित नहीं करते हैं स्वकीय जो रूप है कार्य का अन्नात्मक चंद्रमात्मक उस कार्य मात्र से ही ग्रहण करते हैं कार्य रूप से ही तो उस समय फिर प्राण को भी उसके कार्यात्मक रूप से ही ग्रहण करते हैं और रई को भी कार्या का, कार्यामक रूप से ही ग्रहण करते हैं तो उनमें कार्य में तो परिच्छिता है वस्तुकृत भेद है फिर प्राण रई नहीं रई प्राण नहीं दोनों में आपस में भेद है मृतिका दृष्टि से देखते हैं तो मृतिका के समस्त कार्य छोटा घड़ा बड़ा घड़ा सबके सब मिट्टी है छोटा घड़ा भी मृत दृष्टि से सर्वात्मा है समस्त घड़ा गड़, रूप ही है बड़ा घड़ा भी वैसा ही है लेकिन जब उनको कार्य मात्र रूप से ग्रहण करते हैं तो फिर उन दो घड़ों में आपस में अंतर है भेद है तो ऐसे प्राण तथा रई इन दोनों में कारण दृष्टि छोड़ करके कार्य दृष्टि मात्र करते हैं तो उस समय मिथुन अंतपाती जो प्राण है जिसे मूर्तंचा मूर्तंच में अमूर्त शब्द से लिया जाता है चक्षुग्राह्य है मूर्त और चक्षु अग्राह्य है अमूर्त तो प्राण आध्यात्मिक वायु रूप होने से वायु चक्षुग्राह्य नहीं है इसलिए अत्तारूप जो प्राण है वह भी चक्षुग्राह्य नहीं होगा चक्षुग्राह्य न होने से अमूर्त हो गया और अमूर्त जो प्राण है उसे लेना तस्मात शब्द से अमूर्त को अत्ता को अत्ता को हो प्राण कहो वो से ग्राह्य है पूर्व में जिसे मूर्तचा मूर्तच में अमूर्त शब्द से कहा था वो वायु रूप प्राण और उससे अन्यत शब्द का अध्यय करना जो अन्यत है वो कौन है मूर्त उस मूर्त का ही पर्यावाचक है मूर्ति मूर्ति और मूर्त शब्द पर्यावाचक है जल और पानी के तरह तो तस्मात अन्यत मूर्तम यानी मूर्ति और वो मूर्ति ही यानी अन्न ही मूर्त है अन्न अमूर्त है अत्ता तो जो अन्न रूप है अत्ता रूप नहीं है प्राण रूप नहीं है वह मूर्त पदार्थ मात्र रही है और अमूर्त पदार्थ अत्ता है प्राण है इस प्रकार मिथुन में जो प्राण था वो अमूर्तात्मक है मूर्ता मूर्त का जो मिथुन है उसमें प्राण किसको किसका ग्राहक है प्राण शब्द अमूर्त तो का और रई शब्द ग्राहक होगा मूर्त का इसलिए कहा मूर्ति रेव रई केवल कार्य रूप से ग्रहण करते हैं तो रई को अन, अन्न मात्र को ही रई कहा गया और अता मात्र को प्राण कहा गया इस प्रकार ये जो पंचम गंडिका है इसकी चर्चा संभव पूरी हो गई ना बस हाँ तो इसका भाष्य देखना है पंचम गंडिका का, का। तो भाष्य का अवतरण है टीका में रई ही स्वयं एव इत्याह तत्र आदित्य इति तो त्रदित्य और प्राण पदार्थ का श्रुति स्वयं ही व्याख्यान करती है वो व्याख्यान है तत्र आदित्योह वै प्राणो अत्ता अग्नि तत्र मिथुन है वो में प्रजापति के द्वारा सृष्ट एक मिथुन बताया उस मिथुन में जो प्राण हैं वह आदित्यो हवई जो प्रसिद्ध आदित्य हैं वही मिथुन अंतपाती प्राण पदार्थ है उसे अत्ता भी और अग्नि इस नाम से भी कहा जाता है इसलिए प्राण आदित्य अत्ता अग्नि ये हो गए एक प्रकार से यहाँ पर पर्याय और उस मिथुन में रई कौन है प्राण पदार्थ तो ज्ञात हुआ आदित्य तो रई पदार्थ कौन है तो कहते हैं रई रेव चंद्रमा रई रेव चंद्रमा में एवकार भिन्न क्रम है चंद्रमा के साथ अन्य होगा कि चंद्रमा एव रई ऐसा लगाना तो चंद्रमा ही रई पदार्थ है रई और रवि में अंतर है ना क्या अंतर है, है? रवि शब्द का अर्थ क्या है शब्दों में क्या अंतर है, है? शब्द स्वरूप में मैं कह रहा हूं रई और रवि हाँ? एक में वकार है सूर्य का वाचक जो है रवि वकारी, बाकी तो सब एक जैसा ही है और इसमें है यकार यकार युक्त रई शब्द का अर्थ है चंद्रमा और रवि शब्द का अर्थ है सूर्य वो तो प्राण होगा मिथुन तप रई रवि प्राण है रवि चंद्रमा है रई हां ये में से जो है हा हा हाँ। तो रई रेव चंद्रमा तो रई रेव अन्नम सोम एव और चंद्रमा के संबंध से ही जीवन रस अन्न में आता है इसलिए रई हो गया चंद्रमा और चंद्रमा के संबंध से अन्न भी अन्न का भी परामर्शक हो गया गे हैं तद एतद एकम एकन तुमिथुनम इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए प्रजापते रेव रि प्रजापर्यत सृष्टिव वक्तुम हो हो प्रजापति उपादानत्वात् रईिप्राणोत्सृष्ट्रो प्रजापतुपत्यात्म आह तदेक प्रजापतेरव इति तो ये कहते हैं कि प्रजापते पर्यंत तो प्रजापति में ही संवत्सर पर्यंत सृष्टित्व तो बताना है यानी स्थूल कार्य जितना भी है वो स्थूल मात्र का सृष्टा प्रजापति हैं हिरण्यगर्भ हैं ये दिखाने के लिए जैसे मायोपाधिक चैतन्य रूप ब्रह्म ही सूक्ष्म समस्त सूक्ष्म प्रपंच का सृष्टा है यद्यपि साक्षात सृष्ट तो आकाश का मात्र श्रुति बता रही है तस्मा तस्माद आत्मन आकाश संभूत बाद में तो आकाशाद और वायु रग्नि अग्ने आप तो ये आकाश आदि से उत्पत्ति वायु आदि की बता रही है श्रुति न कि ब्रह्मा से लेकिन समस्त सूक्ष्म हिरण्य गर्भ पर्यंत जो सूक्ष्म कार्य है उस सूक्ष्म कार्य का सृष्टा परमेश्वर को ही माना जाता है ना तो आकाश उपाधिक जो ब्रह्म है माया तथा आकाश उपाधिक ब्रह्म से हो जाता है वायु और माया आकाश तथा वायु उपाधिक ब्रह्म से अग्नि एक एक उपाधि पूर्व पूर्व उपाधि के साथ जुड़ जाती है उत्तर उत्तर कार्य का कारण ओ एक एक उपाधि का जो संवर्धन हुआ बढ़ी उससे युक्त हो करके यही बन जाता है ब्रह्म ही बन जाता है ऐसे प्रजापति ने तो सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न किया करके शुरू में कहा लेकिन चंद्रमा और सूर्य का कार्य रूप जो संवत्सर है उसके अवयव है अयनद्वय उनके भी अवयव हैं मास मासों के भी अवयव पक्ष और पक्ष पक्ष के भी अवयव दिन रात इनका सृष्टित्व भी सीधे प्रजापति में ही बताना है सबका सृष्टा प्रजापति है हिरण्यगर्भ गर्भ है इसके लिए कहते हैं कि प्रजापते रेव संवत्सरादि पर्यत सृष्टित्व वक्तुम तो संवत्सर पर्यंत समस्त स्थूल कार्य का सृष्टित्व प्रजापति में बताने के लिए जो प्रजापति का प्रथम कार्य है रई प्राण मिथुन रूप इस मिथुन अंतपाती रई पदार्थ तथा प्राण पदार्थ को उसके कारण के दृष्टि से जब देखते हैं तो ये भी अपने कारण से कारण के तरह ही सर्वात्मा है ये दिखा रहे हैं तो जिस जिस उपाधि वाला उपहित होता है तो उपाधि से युक्त उपहित को देखने वाला मानता है कि तत्तद उपाधि रूप वो उपहित पदार्थ है घट उपहित आकाश घटात्मक है जैसे ये कार्यक्रम संघात युक्त चैतन्य मानव कार्यक्रम संघात युक्त चैतन्य को एक मानव ही समझा जाता है उपहित को उपाधि रूप समझा जाता है ऐसे ही उपाधि को भी उपहित की दृष्टि से समझा जाता है जब उसमें कारण की विवक्षा करते हैं मूल की विवक्षा करते हैं तो मिट्टी अंगूठी में सोने की दृष्टि करते हैं तो सोना रूप ही दिखती है आकार उस समय नहीं रहता उस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि प्रजापते रेव संवत्सरादि प्रजापति पर्यंत सृष्टित्व वक्तुम रई प्राण संवत्सर सृष्ट्रो तो संवत्सर के सृष्टा यद्यपि रई और प्राण है सूर्य चंद्रमा है संवत्सर के सृष्टा न कि प्रजापति साक्षात्कार तो संवत्सर चंद्रमा और सूर्य का है तो भी और साक्षात क्या? वो भी दिन रात पक्ष मास मासन द्वारा चंद्रमा और सूर्य का कार्य है तो भी चंद्रमा सूर्य ये मिथुन जिसका कार्य है प्रजापति का परंपरा उसी प्रजापति का कार्य रई और प्राण के कार्य संवत्सर को भी माना जाएगा ये दिखाने के लिए इनमें प्रजापति रूपत्व तो कह रहे हैं तो संवत्सर सृष्टो हो ये रई प्राणियों का विशेषण है प्रजापति उपादानत्वातो प्रजापत्यात्मत्व आह प्रजापति उपादानत्वातो तो, तो प्रजापति इनका उपादान है किनका रई प्राण का संवत्सर के सृष्टा रई प्राण में प्रजापति उपादानत्व है घड़े में मृद उपादानत्व है का मतलब मिट्टी है उपादान कारण जिसका उसे मृद उपादान कहेंगे उसमें एक धर्म रहेगा मृद उपादानत्व ऐसे ही रई और प्राण ये जो मिथुन है इसका उपादान कारण ये प्रजापति है इसलिए इनमें प्रजापति इनको कहा जाएगा प्रजापति उपादान उनमें एक धर्म रहेगा प्रजापति उपादानत्व ये प्रयोज और ये जो उपादानत्व की दृष्टि करते हैं याने कारण उपादान कारण की दृष्टि से कार्य को ग्रहण करते हैं तो कार्य में वे सब गुण प्रतीत होते हैं जो उसके उपादान में हैं। तो उपादान चंद्रमा और सूर्य का जो प्रजापति हैं उसमें सर्वात्मत्व है तो उसके कार्य चंद्रमा में भी और सूर्य में भी अपने उपादान कारण प्रजापति का सर्वात्मत्व तो गुण आएगा इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि प्रजापति उपादानत्व तो इनमें होने से तो संवत्सर सृष्ट्रोह रई हो, हो प्रजापति उपादान ये पंचम्त हेतु है इनकी प्रजापति रूपता में तो मृद उपादानक घट होने से मृद रूप है स्वर्ण उपादानक अंगूठी होने से स्वर्ण रूप है ऐसे रई प्राण प्रजापति उपादानक होने से प्रजापति रूप है प्रजापति रूप है का मतलब प्रजापति सर्वात्मा है तो ये भी सर्वात्मा है तो प्रजापत्यात्मत्व आह तदेदा चनंच प्रजापति मिथुनम् तो तदत ये जो एक मिथुन है अत्ता और अन्नात्मक रई प्राणात्मक वह प्रजापति रेकंतु मिथुनम वह एक मिथुन कोई प्रजापति से भिन्न नहीं प्रजापति रूप ही है प्रजापति ही इस मिथुन के रूप में भास रहा है जैसे मिट्टी ही घड़े के रूप में भास रही है सुवर्ण अंगूठी के रूप में भास रहा है ऐसे प्रजापति ने ही प्रजापति हैं सूक्ष्म कार्य उपाधिक को चैतन्य रूप हिरण्यगर्भ कारण उपाधि तथा उस कारण उपाधि के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधि उपाधिक जो ब्रह्म वो है प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है समष्टि सूक्ष्म कार्य वही पंचिकरण प्रक्रिया से स्थूल पंच भूतात्मक बना स्थूल पंचभूत उपादान फिर स्थूल पंच, स्थूल भूत उपादान क्या न उपहित भी वही हिरण्य गर्भ बना उपाधि का जो जो भी उत्तर उत्तर परिणाम होता जाएगा वह पूर्व पूर्व उपहित का कारण बनता जाएगा क्या नाम उपाधि बनता जाएगा तो स्थूल भूत उपाधिक हिरण्यगर्भ से ही ये चंद्रमा और सूर्य हो रहे हैं इसलिए चंद्रमा सूर्य ये प्रजापति रूप ही है इस दृष्टि से कहा कि तद एकम मिथुनम एकंतु मिथुनम तो कहा यदि एक है तो फिर ये आदित्य ही चंद्रमा है क्या नाम आदित्य ही प्राण है और चंद्रमा ही रई है ऐसा भेद क्यों किया ये इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए है गुण प्रधान कृतो भेद ये वाक्य भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार गुण प्रधानकता भेद का कि कथमेक अत्ताेदक्य तस्वुण प्राधान्यवक्षाया ची भेद इह गुणेती एक ही प्रजापति है ये अत्ता और अन्न रई और प्राण रूप मिथुन प्रजापति ही है वो तो एक है। तो एक में ये अत्ता है, ये अत्ता ऐसा भेद कहां से आया इस प्रकार की आशंका हुई इस आशंका का उत्तर भाष्कर भगवान ने गुण प्रधान कृतो भेद इस वाक्य से दिया यह वाक्य जिस विवक्षा से भस्कर भगवान ने लिखा है जिस अभिप्राय से लिखा है वो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि तस्वी ये जो प्रजापति है उस प्रजापति में ही मिथुन में ही मिथुन रूप जो प्रजापति है उस मिथुन रूप प्रजापति में गुण भाव विवक्षया अन्नत्व जब गुण भाव की विवक्षा करते गुण भाव यानी अंग भाव शेष भाव अन्न होता है अत्ता का शेष और प्रधान यानी शेषी गुण प्रधान भाव कहो या शेषेश भाव कहो अंगांगी भाव को तो अंग माना जाता है अन्न को अंगी माना जाता है अत्ता को अंगी यानी प्रधान शेषी तो गुण प्रधान भाव से यानी शेष शेषी भाव से तो जब उस मिथुन में शेष की विवक्षा करते से सत्व की यानी गुण भाव की तो गुण भाव विवक्षया अन्नत्वम और प्राधान्य विवक्षया अतृत्व वो तो प्राधान्य की विवक्षा करते हैं तो अतृत्व ये भेद हैं गुण प्रधान भाव को लेकर के अंगांगी भाव को लेकर के वो अंग कोई प्रजापति से अलग नहीं है अंगी वो भी प्रजापति से अलग नहीं है छोटा घड़ा भी मिट्टी से अलग नहीं बड़ा घड़ा भी मिट्टी से अलग नहीं अंगूठी भी सोने से अलग नहीं और ये कुंडल भी अलग नहीं है सोने से ऐसे ही प्रजापति का दोनों भी कार्य होने से वह प्रजापति ही जब गौण विवक्षा से प्रजापति को देखते हैं तो अन्न रूप दिखेगा वो अन्न रूप दिखेगा प्रधान रूप से देखते हैं तो अत्ता रूप दिखेगा ये कार्य में अवान्तर प्रतीत होगा और जब प्रजापति को कार्य रूप गुण प्रधान भाव से नहीं देखते यानी अंगांगी भाव से नहीं देखते अपितु प्रजापति रूप से ही अंग और तथा अंगी को देखते हैं तो अंग भी कुंडल भी सोने के रूप से ही दिखेगा अंगूठी भी सोना ही दिखेगी इनमें कोई भेद अलग नहीं दिखेगा ऐसे गुण भूत जो अन्न है उसे भी उसके कारण के रूप में देखेंगे तो वो भी स्वर्वरूप है और जो प्रधान है प्राण उसको भी उसके कारण के रूप में देखेंगे तो वो भी स्वरूप है और इनको अपने अपने दृष्टि से देखते हैं तो अत्ता अंगी है और ये अंग है इसलिए गुण प्रधान भाव कृत भेद होने से दो बताए गए हैं ये अत्ता है ये अन्न है इस रूप में तो तसे व गुण भाव विवक्ष अन्न प्राधान्य विवक्षया तो गुण प्रधान कृतो भेद ये वाक्य हुआ भाष्य में और कथम इसका अवतरण है टीका में रई प्राणियों कथम प्रजा इति शंकते प्रजापत्यात्मत्वते रई और प्राण यानी अंग तथा अंगी रूप जो कार्य है इन कार्य में प्रजापति रूपता यानी कारण रूपता कैसे है इनको एक देखते हैं का मतलब तो कारण रूप से एक देखते हैं और जब कार्य रूप से देखते हैं तो इनमें भेद है एक अन्न है एक अत्ता है <coughs> तो कारण रूप है प्रजापति रूप इनमें वो प्रजापति रूपता यानी कारण रूपता कैसे है ये प्रश्न हुआ कि कथम भाष्य में इसका उत्तर दिया जा रहा है रईर व अन्नम तो मूल कंडिका में जो रईर्वा सर्वम इत्यादि वाक्य है इसकी व्याख्या उस भाष्य से की जा रही है रईर्वा अन्नम वा इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि त्र रेह सर्वात्मकवात प्रजापतिव इह रई रि तो रई में सर्वरूपता का प्रयोजक सर्वात्मत्व है क्या नाम प्रजापति रूपता का प्रयोजक बताया जा रहा है जा रहा है प्रजापति का जो गुण है सर्वात्मत्व जिसमें प्रजापति के सर्वात्मत्व गुण को देखा जाएगा वह प्रजापति रूप हो जाएगा तो रई रईर् वेत सर्व यह वाक्य प्रजापति में रहने वाला सर्वात्म गुण प्रजापति के कार्य रई में दिखाता है इसलिए उसको प्रजापति रूप कहा जा रहा है ये उत्तर हो जाएगा कथम शब्द से ही पूछा गया न कि रई में यानी प्रजापति का जो कार्य विशेष है अन्न उसमें प्रजापति रूपता कैसे है तो कहते हैं कारण का गुण सर्वात्मत्व उसके कार्य रई में दिख रहा है इसलिए रई प्रजापति रूप है ये उत्तर होगा ये उत्तर मूल श्रुति ने दिया रई ए तत्सर्वम इत्यादि वाक्य से इसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है कि की रईर्वा अन्नम वा सर्व तो शब्द से ग्राह्य पदार्थ को पूछ रहे हैं कि वो कौन है जो शब्द से ग्राह्य है तो कहते यत मूर्त यानी स्थूल चमूर्तंच यानी सूक्ष्म ये सूक्ष्म कह रहे का अर्थ अपंचकृत ऐसा नहीं समझना पंचीकृत में ही जो चक्षुग्राह्य हैं वह मूर्त पंचकृत पदार्थ में ही और जो चक्षुग्राह्य नहीं हैं वह अमूर्त जैसे स्थूल आकाश और स्थूल वायु ये पंचीकृत हैं लेकिन ये चक्षुग्राह्य न होने से अमूर्त है उन्हें सूक्ष्म कहा गया और उनकी सूक्ष्मता में प्रयोजक है इन तीनों की अपेक्षा न्यून गुणवत्ता जिसमें ज्यादा गुण होंगे ना वो स्थूल होगा और जिसमें कम गुण होंगे वो सूक्ष्म होगा तो पृथ्वी में पांच गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसलिए पृथ्वी इन स्थूल पंचभूतों में सबसे ज्यादा स्थूल है जल में गंध नहीं है चार ही है पृथ्वी की अपेक्षा एक कम है तो पृथ्वी से सूक्ष्म है लेकिन तेज में तीन ही है जल में चार हैं इसलिए तेज की अपेक्षा स्थूल है पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है और तेज जल की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी वायु की दृष्टि से वो स्थूल है क्योंकि तेज में रूप भी है जो वायु में नहीं है उसमें तो शब्द और स्पर्श ही है और ये रूप इन तीनों में भी आ रहा है इसलिए तीनों चक्षुग्राह हैं इनको मूर्त शब्द से कहा गया और वायु सूक्ष्म होने पर भी इन तीनों की अपेक्षा सूक्ष्म है लेकिन आकाश के दृष्टि से देखेंगे तो वो स्थूल ही है लेकिन उसे बाकी तीनों की दृष्टि से सूक्ष्म कहा गया लेकिन हैं विवेचन करेंगे तो ये दोनों भी स्थूल ही पंचीकृत होने से स्थूल है लेकिन इन वायु तथा आकाश में पंचीकृत होने से ये पृथ्वी का जो गुण है एक पृथ्वी का अंश भी उसमें है कि नहीं पचास प्रतिशत आकाश में बाकी चार भूत है ना साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत तो साढ़े बारह प्रतिशत ये पृथ्वी है साढ़े बारह प्रतिशत जल है साढ़े बारह प्रतिशत तेज और वायु है साढ़े बारह साढ़े बारह तब जाकर के पचास प्रतिशत ये हुआ और पचास प्रतिशत आकाश है तो जिसमें जिस, जि, जिस थूलभूत में जिसकी पचास प्रतिशत मात्रा है वह विशेष गुण उसका माना जाता है उसका और वो विशेष गुण वो ग्राह्य होता है इंद्रिय से तो ये आपके वायु में बाह्य इंद्रिय ग्राह्य दो विशेष गुण है जब कहते हैं कि गुण है तो यद्यपि स्थूल आकाश होने से स्थूल आकाश और वायु में भी पांचों गुण है ये तो ध्यान में रखना जैसे पृथ्वी में पांचों गुण है नहीं तो फिर पंचिकरण प्रक्रिया से वो फायदा क्या पे उसमें शब्द आदि है ही नहीं तो क्या नाम गंधादि नहीं होंगे तो केवल शब्द ही होगा एकमात्र स्थूल आकाश में भी तो फिर तो, तो अपीकृत ही रहा उसमें भी है शब्द क्या नाम गंध रूप रस और स्पर्श लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और ये वायु में इंद्रिय ग्राह्य दो विशेष गुण है और इसमें वो है अब इनमें भी थोड़ा अंतर ये हो जाता है पूर्व पूर्व भूतों का जो गुण है जैसे आकाश का शब्द गुण वायु में बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य हो जाता है यद्यपि स्थूल वायु में आकाश की मात्रा तो साढ़े बारह प्रतिशत ही है उसका अपना तो स्पर्श गुण तो ग्राह गृहित होगा ही लेकिन पूर्व भूत का शब्द गुण भी इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं जब वायु बहती चलती है बहती है तो वो आवाज भी आती है उसकी शब्द भी गृहित होता है वायु का लेकिन आकाश का वो स्पर्श गृहित नहीं होता रूप गृहित नहीं होता तो ये समझना कि सूक्ष्म वायु में भी आकाश का वो आता है ना थोड़ा संबंध है हम्म साढ़े बारह प्रतिशत तो आकाश वो स्थूल प्रक्रिया में आएगा ही शब्द आया ना उसमें लेकिन वो पूर्व भूत का जो विशेष गुण है वो ग्राह्य हो रहा है पृथ्वी में पांचों गुण तो अपने नहीं है ना गंध मात्र उसका अपना गुण है तो वही अकेला जैसे आकाश का शब्द अकेला गृहित होता है पृथ्वी का भी अकेला वही गृह होना चाहिए था पांचों क्यों गृहित हो रहे हैं तो अंतर ये करना है कि पूर्व पूर्व भूतों का जो विशेष विशेष गुण आएगा हाँ वो कारण का गुण होने से वो गृहित होगा और कारण यानी सूक्ष्म में भी, भी वो कारण है इसलिए वो जो 50 प्रतिशत रहेगी न मात्रा इनकी उत्तर उत्तर की उनके अंदर भी पूर्व पूर्व जो भूत है वो उपादान के रूप में अन्वित है ना। आकाश जो वायु का 50 प्रतिशत वायु में है उसमें भी आकाश उपादान के रूप में अन्वित है और आपके अग्नि के 50 प्रतिशत में भी वायु और आकाश अन्वित है तेज के 50 प्रतिशत सूक्ष्म भाग में भी वो अन्वित है लेकिन पृथ्वी आदि जलादि के 50-50 सूक्ष्म भाग में अन्वित नहीं है इसलिए इनका वो विशेष गुण पूर्व पूर्व का तो गृहित होगा और उत्तर उत्तर का पूर्व पूर्व में गृहित नहीं होगा क्योंकि पूर्व पूर्व सूक्ष्म 50 प्रतिशत भाग में और जल के 50 प्रतिशत भाग में गंध वती पृथ्वी का अन्वय नहीं है ऐसे उस वो चार भूतों का ही अन्वय है क्योंकि जिस समय जल उत्पन्न हुआ उस समय पृथ्वी नहीं थी आज भी पृथ्वी है ना सूक्ष्म पृथ्वी वो सूक्ष्म भाग है पचास प्रतिशत उसमें इसलिए चार गुण तो उसमें रहेंगे ही सूक्ष्मों में भी और इधर वो साढ़े बारह प्रतिशत वाला भी आ ही रहा है तो मिलकर के साढ़े बासठ साढ़े बासठ प्रतिशत होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं ना और इसलिए वो गृहित होते हैं तेज जल और पृथ्वी में तो वायु और आकाश के भी विशेष गुण लेकिन इन तीनों के विशेष गुण इन दोनों में गृहित नहीं होंगे उनके गुणों का हिस्सा ज्यादा है इसमें पंचीकरण में भी तो इसलिए आमूर्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म कर रहे का अर्थ वो स्थूल तो स्थूल ही है लेकिन चक्षुग्राह्य न होने से रूपात्मक गुण इसमें न होने से चक्षुग्राह्यता नहीं है इसलिए अमूर्त को सूक्ष्म कहा है लेकिन समझना है स्थूल का ही सूक्ष्म अंश और मूर्ता मूर्ते अत्र अन्न रूपे रही रेवा इसलिए ये तत्सर्व इसमें एक शब्द से ग्राह्य हो गए यह जो मूर्त तथा अमूर्त सूक्ष्म एवं स्थूल पदार्थ हैं पंचकृत पदार्थों में ही उसमें से जो अमूर्त शब्द से ग्राह्य हैं उसे आगे कहा जाएगा अत्ता है इसलिए मूर्त-अमूर्त रूप यानी अत्री अन्न रूप इसलिए कहते हैं अत्र अन्नरूपे अत्ता तथा अन्न रूप मूर्ता मूर्त रूप यानी अत्ता अन्नरूप वो ये शब्द से ग्राह्य है और वो सब कुछ रईवा वे रई रूप ही है तस्मात मूर्ति रेव रई इसकी व्याख्या है अंतिम वाक्य की मूल कंडिका में जो अंतिम वाक्य है ना तस्मात्तिरव रई ये वाक्य ये जो रई की सर्वरूपता बताने वाला वाक्य है रईर्वा एक तत्सर्व यमूर्तंचा मूर्तच इस वाक्य ने रई की सर्वरूपता बताई और वो क्यों बताई गई है उसमें प्रजापति रूपता को बताने के लिए मूल भाष्य में कथम शब्द से ये प्रश्न हुआ था ना कि रई प्रजापति रूप क्यों है कैसे है उसमें हेतु बताया कि रई सर्वात्मा होने से प्रजापति रूप है प्रजापति भी सर्वात्मा है और प्रजापति का सर्वात्म तो गुण रई में होने से रई को भी प्रजापति रूप रहा है। कह रहे हैं प्रजापर्वात्मा कैसे हैं? प्रजापति का प्रयोजक सर्वात्म को बताने के लिए वाक्य था रैरवा यन तत्व मूर्त अब पूर्व वाक्य के साथ इस वाक्य का विरोध प्रतीत होता है रई में प्रजापति रूपता को बताने के लिए जो रई की सर्वरूपता बताई गई सर्वात्मकता बताई गई तो इससे इसी कंडिका में इससे पूर्ववर्ती वाक्य में तो भेद बताया गया था आदित्यो हवय प्राणो रई रेव चंद्रमा इसमें रई को तो केवल अन्न रूप ही बताया गया था और यहाँ बता रहे हो उसमें प्रजापति रूपता को सिद्ध करने के लिए अत्तारूप भी अन्नरूप भी रही ही है करके तो जब रही अत्ता तथा अन्नरूप सर्वात्मा है तो पूर्व में प्राण को अत्तारूप बताना और रही को अन्नरूप मात्र बताना इसके साथ विरोध है इस प्रकार ये श्रुति का वाक्य पूर्वापर ग्रस्त है ये एक आशंका होती है इस आशंका का समाधान करने के लिए मूल श्रुति में ही तस्मात्ति रेव रई ये अंतिम वाक्य है मूलकंडिका में इसकी व्याख्या तस्मात इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं और इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसी शंका के रूप में पूर्वापर विरोध की आशंका के रूप में कि अमूर्तस्य हा पहले एक शंका लिखने से पहले रई रीति इत्यादि वाक्य का शब्दार्थ करते हैं अमूर्त वायवादे केनचित द्य मानवात रईत्व अने अमूर्त जो वायवादी हैं इनको आप रई रूप कैसे कह रहे हो अमूर्त को ये श, इस शंका का समाधान करने के लिए कहा कि अमूर्त जो वायवादी हैं ये भी किसी न किसी के भक्ष बन जाते हैं ये अजगर आदि को कुछ खाने को ना मिले तो वायु खा करके रहते हैं इसलिए उनको वायु भक्ष कहते हैं ना तो अन्न भी किसी किसी का आहार है वायु इसलिए उन्हें भी रई रूप यानी अन्न रूप कहा वो भी रई है हा अभी भी अन्न रूप है तो केनचि अद्यम्वादी तमर्थ ये हो गया अब ये शंका है पूर्वापर विरोध की कि ननु मूर्ता मुर्त अत्र उभयो नु मूर्तामूर्तोर अन्नोर उभर अन्न एवं रई कथ ये कह रहे हैं कि मूर्त और अमूर्त जो अत्ता तथा अन्न है इन दोनों में यदि रई रूपत्व है ये दोनों भी रई है यानी अन्नय रूप अन्न रूप ही है तब तो रई रेव रई अन्नम एव रई अन्न रई है इसमें एवकार व्यावर्तक है अत्ता का अन्नम एव में जो एवकार जुड़ा हुआ है वह अत्ता का व्यावर्तक है ते बताता है अत्ता रई नहीं है केवल अन्न ही रई है एव कारकार्थ है केवल अन्न रई है अत्ता रई नहीं है और यहाँ पर तो अमूर्त शब्द से ग्राह्य जो अत्ता है उसको भी आप रई रूप यानी अन्न रूप बता दिए तो ये पूरा पर विरोध हो रहा है इस प्रकार की आशंका हुई तो रई अन्नम एव रई इति कथम ये कैसे आप पहले कह चुके हो इत, कथम उक्तम इति आशंक आगे कहते हैं कि अब ये आशंका तो हुई पूर्वापर की इसका समाधान मूल श्रुति ने तस्मात्ति रेव रई इस वाक्य से किया है ये जिस अभिप्राय से श्रुति ने समाधान किया है तस्मात् मूर्तिरेव रई इस वाक्य का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार और अवतरण लिख रहे हैं मूर्ता मूर्तत्व विभागम अकृत्वा सर्वस्य गुणभाव मात्र विवक्षया विवक्षाया इति रईच कहते मूर्ता मूर्त विभाग किए बिना सब में जब गुण भाव की विवक्षा करते हैं तो ये कहा गया कि सब का सब रई रूप ही है तो गुण मात्र गुण भाव मात्र विवक्षया रई इति रईत ये जो वाक्य हैं है रईत सर्व यूर्तचामूर्तच यह इस अभिप्राय से हैं कि मूर्ता मूर्तामूर्त विभाग के बिना सब के अंगत्व की विवक्षा से सब में रही भाव बताने वाला है उसका अभिप्राय यह है और जब पूर्व में बताया कि अन्नम एव रही तो उसका अभिप्राय है कि जो प्रधान है अत्ता मूर्तामूर्त विभाग उस समय विवक्षित है उसमें उस समय फिर मूर्त अमूर्त शब्द से अत्ता को मात्र लेना अभिप्रेत है और मूर्त शब्द से लिया जाएगा फिर अन्न मात्र और उस अन्न मात्र को रई कहा गया जब ये मूर्तामूर्त भेद विवक्षित होगा और गुण प्रधान भाव की विवक्षा गुण भाव की विवक्षा नहीं होगी उस समय ये केवल अन्न को ही रई कहा जाएगा कहते यदा उभे विभज्य गुण प्रधान नवक्षेते तो जब दोनों का अलग अलग विभाग करते हैं मूर्ता मूर्त कहने अन्न तथा अत्ता का और अत्ता को अंगी के रूप में और अन्न मात्र को ही अंग के रूप में विवक्षित करते हैं उस समय अमूर्त न प्राणे न अमूर्त जो प्राण है उसका आद्य है मूर्त इसलिए मूर्त को ही माना जाता है रई ये रई रेव चंद्रमा इस वाक्य का उच्चारण करते समय श्रुति का अभिप्राय यह है कि गुण प्रधान भाव विवक्षित है उसमें अन्न मात्र को गुण रूप से और अत्ता को प्राण को प्रधान रूप से विवक्षित करते हैं तो प्राण के द्वारा अमूर्त प्राण के द्वारा अद्यमान मूर्त मात्र होने से मूर्त को मात्र रई कहा गया ये यहाँ पर कहा कि यदा उभय विभज्य गुण प्रधान भावेन विवक्षेते तदा अमूर्तेन प्राणेन मूर्त से अद्यमत्वादर्त रई इत्याह तस्मा इस अभिप्राय से मूल श्रुति में तस्मात मूर्तिरेव रई ये वाक्य है और इसका अर्थ करते हैं भास्कर भगवान तथा अमूर्त प्राणोत्ता सर्वे यद्यम तो अमूर्त जो प्राण है अच्छा वो, वो पूर्व वाला पढ़ना चाहिए था तो तस्मात् प्रविभक्तात् तस्मात्भक्ता अमूर्तात य मूर्तरूप मूर्ति सा सायी तो जब तस्मात् तस्मात्नी प्रविभक्तात् अमूर्तात तो प्रविभक्त यानी अत्ता रूप से विवक्षित प्रधान रूप से विवक्षित जो अमूर्त है उससे अन्यत है, वो गुण भाव से विवक्षित वो हुआ अमूर्त, तो वो मात्र मूर्ति है और वही रई है ऐसा रई रेव चंद्रमा इस वाक्य से कहा गया है इसलिए कोई पूर्वापर विरोध नहीं है तो रही अमूर्त नद्यमान ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि मूर्त का अमूर्त से भक्षण होने से प्रलय काल में अमूर्त में अमूर्त अमूर्त में मूर्त का विलय होता है इसलिए वो अध्यमान है और यहां पर भी स्थिति काल में अमूर्त जो प्राण है रूप होने से वही तो मूर्त बृहदि का अत्ता बन जाता है ये पृथ्वी आदि प्रधान ये बृह होने से मूर्त हैं और प्रधान वायु क्या वायु प्राण वायु प्र, प्रधान होने के कारण अमूर्त हैं तो अमूर्त प्राण से मूर्त बृहदि अध्यमान है इसलिए प्राण से अन, अन्य जो मूर्त है उतने मात्र को ही अन्न कहा तो पूर्व में और उत्तर में कोई विरोध नहीं है ये यहां पर बताया गया छठवीं कारिका का छठवीं कंडिका का विचार हम लोग कल करेंगे ओम भद्रं करने भी ओ भद्रंकर्णे शृणुया मेवा भद्रंपेम्श्रा स्थिर सुषुवा व्यसे देवी